तो अब अपन जो आधारकारिता का पढ़ रहे थे उसको संक्षेप में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसके बाद अपन इसको थोड़ा तेजी से समझने की कोशिश करेंगे ताकि अपन पुनः शिवसूत्र पर आ सकें शिवसूत्र पढ़ने के बाद अपन प्रत्यभिज्ञा रद है आधारकारि का स्पंदि का इनको पुनः पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद में इनको पढ़ने का एक आनंद और बढ़ जाएगा खास तौर से जैसे कमल विया और चंद्रभूषण बिया वल्लभ ये सब लोग शुरू सूत्र के समय उपलब्ध नहीं थे इन्होंने आना उपाय जरूर वल्लभ ने सुना है लेकिन उसके पहले जो सबसे मुख्य है शाम्भ उपाय उस समय उपलब्ध नहीं था और उसमें जो आनंद आएगा शाम्भ उपाय पढ़ने में वो अपने आप में हमारी उन ग्रंथियों को खोल देता है जो समझने में बाधक है वैसे अपन इसको अपन कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन पुनः अपन इनको शुरू करते हैं और इनको आगे बढ़ना शुरू करते हैं इसके साथ में अपन इसको जैसे अपन ने सबसे पहले एक बार क्योंकि मैं अपने आप के इस मोह को नहीं छोड़ पाता कि जो सबसे पहले वाला सूत्र है वो इतना वजनदार है कि पूरी पूरी आधार कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको हम एक चक्कर और देखते हैं उसके बाद फिर हम तेजी से आगे थे कि परम परस्थम गहनाद अनादिम एकम विशिष्टम बहुदागुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम तोमेव व शंभुम शरणम प्रपद दिया एक एक शब्द एक एक शब्द यहां पर खरस होने जैसा है परम परम का मतलब होता है अल्टीमेट अंतिम शिखर पिरामिड का अंतिम बिंदु जिसके ऊपर और कोई स्ट्रक्चर नहीं है या द हाइएस्ट पावर सुप्रीम पावर उसका नाम है परम तो यहां पर हम सबसे पहले वो कर रहे हैं कि हमारी जो आधार कार्यिका है इसको तो पढ़ने के पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते रहे हैं कि किस लक्ष्य को समझने के लिए किस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कहां जाने के लिए हम इस आधार कार्यिका का अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने लक्ष्य को प्रणाम करेंगे तो हमारा लक्ष्य है परम जो सर्वोच्च है अल्टीमेट है और परस्थम गहनाद अनादिम ये तीनों शब्द एक साथ ही समझ में आएंगे कि गहना से परस्थ है गहना गहन, गहन यानी माया जहां हमको अपनी पहचान खो जाती वो है माया जहां हम अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं वो है माया ये वो अंधकार है ज्ञान का अंधकार है जिस अंधकार में हमारी अपनी पहचान खो जाती है अपने घर का रास्ता हम खो जाते हैं हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं हमें यह नहीं पता लगता कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए और हमको कहां जाना चाहिए इस तरह एक हम उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिस दौड़ में सब लोग दौड़ते चले बिना इस अंदाजे के कि हम कहां पहुंचेंगे सचमुच में गहन का तात्पर्य उसी शक्ति से है जिस शक्ति को शिव ने संसार को चलाने के लिए संसार में भेजा है या जिसकी रचना की है। ये वो शक्ति है जो इंसान को केंद्र से परिधि की तरफ लगातार भेजती है केंद्र की ओर आने से रोकती है केंद्र को आकर्षण विहीन और परिधि को महाआकर्षक बना देती है जहां इंसान परिधि की तरफ जाता है और हर परिधि पर पहुंचकर और एक बड़ी परिधि को पाता है और उस बड़ी परिधि की ओर दौड़ लगाता है उसके बाद वो पुनः एक बड़ी परिधि को पाता है यह अंतहीन दौड़ परिधियों से परिधियों की ओर लेती चली जाती है और ऐसे में उसका जीवन समाप्त हो जाता है और उसी दिशा में उसका पुनर्जन्म हो जाता है इस तरह जीवन एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है जीवन मरण पुनः जीवन मरण और इसी का नाम है संसार चक्र तो इसीलिए परस्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कि उस गहन से परे स्थित जो है हम तेरे शरण में है क्योंकि हमको इस अंधेरे से बाहर निकाल जहां मुझे अपने घर का रास्ता दिखाई दे मुझे अपना कर्तव्य सुझाए दे मुझे यहां हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे कुछ सूझ है कि मैं कहां हूं और वह अनादि है क्योंकि उसके पहले कोई नहीं था अभी हमने बात करी कि जब पहली घटना हुई थी उसका कोई तो होगा जिसके मन में इसके लिए प्रयोजन था जिसकी मंशा थी कि यह घटना घटे तो प्रथम घटना का जो दर्शक था वो निश्चित रूप से प्रथम घटना के भी पहले उपलब्ध था अगर वो प्रथम घटना के पहले भी ना होता तो प्रथम घटना भी नहीं घटती तो प्रथम घटना के पहले उपलब्ध होने के कारण हम उसका नाम रखते हैं अनादि क्योंकि हम जब से समय उत्पन्न हुआ संसार में पदार्थ उत्पन्न हुआ अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और समय उत्पन्न हुआ इसके तीन आयाम उपलब्ध हुए संसार को जब संसार की रचना हुई तो जब समय उत्पन्न हुआ तो समय का उत्पन्न करने वाला भी वही था और यही कारण हम उसको बोलते हैं महाकाल क्योंकि काल का स्वामी वही है जिसने काल को जन्म दिया जन्म देने वाला ही स्वामी होता है महाकाल वो इसलिए है कि उसने समय को जन्म दिया इसलिए वो अकाल है इसीलिए वो महाकाल है सिख लोग उसको अकाल बोलते हैं हम उसको महाकाल बोलते हैं वह बोलते हैं टाइमलेस क्योंकि वो समय से परे है समय उसको नहीं बांधता जिसे हमको समय बांध लेता है हम वर्तमान में टके हुए हैं न भूत में जा सकते हैं न भविष्य में झांक सकते हैं हम बुरी तरह से वर्तमान में फंसे हैं एक माया का एक हिस्सा है जिसका नाम है काल लेकिन वो काल के परे है इसलिए महाकाल है और इसलिए वो आनादी है क्यों क्योंकि वो काल का जनक है वो काल के शुरू होने के भी पहले उपलब्ध था पहली घटना को भी देखने के लिए वो उपलब्ध था क्योंकि उस घटना में मंशा उसी की थी इसलिए उस घटना के घटने के समय वो उपस्थित था तो पहली घटना जो ब्रह्मांड में घटी चाहे उसको बिग बैंग बोलो चाहे कुछ और नाम दो वो हिरण्य गर्भ का जो ढक्कन जो सोने का ढक्कन था जिसको कहते हैं ना सोने के ढक्कन से ढका था उपनिषद बोलता है तो उस उस समय भी उसका वो सोने का ढक्कन अगर कहें कि वही पहली घटना थी तो भी उस घटना का दर्शक वही था इसलिए ब्रह्मांड की पहली घटना का दर्शक होने के कारण वो अनादि है तो परम परस्थम गहनाद अनादिम एकम विशिष्टम वो एक है दो तो हो ही नहीं सकता एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्बहु निर्वेर अकाल मूर्त क्योंकि एक से ज्यादा अगर वो हो तो फिर वो अनादि हो ही नहीं सकता विशिष्ट हो ही नहीं सकता सर्वोच्च हो ही नहीं सकता परम तो हो ही नहीं सकता इसलिए परम वही हो सकता है जो एक हो अकेला हो उसके जैसा कोई दूसरा ना हो इसलिए बोलते विशिष्ट एकम विशिष्टम क्योंकि वह एक ऐसा और विशिष्ट है जिसके जैसा कोई और नहीं हो सकता और यह बात हमको सीधे सीधे गले उतरती है कि ब्रह्मांड का रचयिता एक ही हो सकता है तो एकम विशिष्ट हम उसी की बात कर रहे हैं जिसने ब्रह्मांड को रचा हम उसकी बात नहीं कर रहे जिसने हिंदू को रचा या मुस्लिम को रचा या क्रिश्चियन को रचा या जानवरों को रचा हम उसी की बात कर रहे हैं जिसने ब्रह्मांड को रचा तो एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु और भिन्न भिन्न गुफाओं के अंदर वो घुस गया एक गुफा का नाम था ये दरी एक का था मैं मकान एक का नाम था ये एक का नाम था ये इनके कई इन गुफाओं में हरेक में घुस गया क्यों घुसा इनको अस्तित्व तो प्रदान किया उसने क्या उसके बनाई हुई शक्ति के अस्तित्व के बिगैर इसका कोई अस्तित्व होता इसका कोई अस्तित्व होता इसका कोई होता या इसका न केवल पदार्थ न केवल समय या अंतरिक्ष लेकिन कोई विचार या अविचार जो संभव बात या कोई असंभव बात काल्पनिक बात या कल्पनातीत बात इन सबके जनक का नाम ही शिव तो है हम कहते हैं अस्तित्व तो अस्तित्व न केवल अस्तित्व का अस्तित्व बल्कि अस्तित्वहीन का अस्तित्व भी वही है हम कहते हैं नेगेटिव नंबर है माइनस वन उसको हाथ में ला के बताओ हम कहेंगे वो तो अस्तित्व में हो ही नहीं सकता लेकिन उसका भी अस्तित्व देने वाला वही शिव है उससे जुड़े बिगैर -1 का भी अस्तित्व नहीं हो सकता ऋणात्मक संख्याओं का भी कोई अस्तित्व नहीं हो सकता इसलिए वो इन सबके अस्तित्वों का अस्तित्व है इसलिए वो प्राणों का प्राण है तो एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु वो भिन्न भिन्न भिन गुफाओं में भिन्न भिन्न भिन गुहाओं में प्रविष्ट हुआ इस संसार को बनाने के निमित्त अब हम कहेंगे इतनी सारी कितनी एक कण, एक, एक एक अणु एक एक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन में वो घुसा है तो ऐसा कितनी जगह घुसा होगा तो क्या सूर्य की किरणों की कोई संख्या सीमित हो सकती है क्या एक बिंदु से निकलने वाले रेडियस की संख्या सीमित हो सकती है नहीं हो सकती कितने भी रेडियाई हो सकते है? एक बिंदु से निकलने वाले कितने भी किरणें हो सकती है? कितनी भी किरणें एक ही बिंदु से निकलती वो बिंदु शून्य अस्तित्व है या कह सकते शून्य आयाम का है उसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है तथापि उस बिंदु से निकलने वाली असीम संख्याएं उन किरणों की हो सकती है जो उससे निकली हैं इसलिए हर किरण एक किरण एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकती है एक किरण आपको रिप्रेजेंट कर सकती है एक आपके विचार को एक कोई नेगेटिव मार्क को एक कोई अस्तित्वहीन को एक अस्तित्व को सबको कोई भूत को और भविष्य को सबको प्रतिनिधित्व देने वाली कोई ना कोई किरण है इसलिए कहा है कि एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु भिन्न भिन्न गुहाओं में वो प्रविष्ट है हर गुहा में प्रविष्ट है और ये भिन्न भिन्न भिन गुहाएं कितनी हैं इनकी कोई संख्या सीमित नहीं है उसके बावजूद उससे निकलने वाली किरणें सिर्फ उसी बिंदु से निकली हैं तो एकम फिर भी वो एक ही बिंदु है दस बीस बिंदु नहीं है एक ही बिंदु है जिससे वो निकली है तो एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम यह कितना अच्छा शब्द है सर्वालयम सबका घर है किसका सर्व चराचरस्थम जितने चर और अचर हमको इस संसार में दिखाई देते हैं उन सबका घर है क्योंकि वहीं से तो निकले है? अभी अपन ने पढ़ा कि वहीं से निकलने वाली किरणों ने आपको अस्तित्व दिया है तो आप जब अपना अस्तित्व छोड़ेंगे या रिवर्ट होंगे या वापस घर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे उसी जगह पर जहां से चले सुबह का भूला शाम को घर आएगा ही आएगा हम सुबह के भूले हैं शाम को वापस कहां जाएंगे उसी बिंदु पर जाएंगे जो नौकरी करने जाता है लौट के वापस घर पे आता है सुबह दुकान पे जाते हैं लौट के शाम को घर पे आते हैं इसलिए वो सबका घर है सबका मतलब सबका कुछ भी नहीं छूटता चाहे वो पदार्थ हो विचार हो अंतरिक्ष हो समय हो सब लौटेंगे और लौट के उसी बिंदु पर वापस समर्पित हो जाएंगे तो सर्वालयम और सर्व आलय ऐसा ही नहीं कि, कि किसी विशिष्ट का आलय है वो कि वहां पर खाली पार्वती जी रहती है ऐसा नहीं है वो सर्वालय है सबका घर है क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है मटेरियल है पदार्थ है या अंतरिक्ष या समय है वो जब अप लौटेगा तो लौट के उसी घर में शरण पाएगा क्योंकि और कोई जगह नहीं है जहां पर वो स्थायी रूप से रह सके ये स्थाई नेस्ट है अस्थायी घर है यह हमारा यह कैंप है जहां पर हम अभी रह रहे हैं इस संसार नाम की जगह ये अपने आप में स्थाई नहीं है हां धर्मशाला हाँ, है या तीर्थ यात्रा है या पर्यटन का स्थान है प्लेस ऑफ रिक्रिएशन है हम मज, मजे लेने के लिए यहां घूम फिर रहे हैं लेकिन इन सब के बाद अंतिम रूप से हम कहां जाएंगे जहां से आए हैं चूंकि वहीं से आए हैं तो वहीं जाएंगे तो सर्वालयम सर्वचरा चरस्थम वो तोमे शंभुम शरणम प्रपद्ये यहां पर हम ये कहते हैं कि लोग फूल चढ़ाते हैं दीप चढ़ाते हैं दूध चढ़ाते हैं हम तो अपने आप को चढ़ाना चाहते हैं हम अपने आप को उसी चेतना में विलीन करना चाहते हैं जहां से हम सब निकले हैं इसलिए उस चेतना को मैं प्रणाम करता हूं ताकि इसके बाद मैं अपनी आध्यात्म यात्रा शुरू कर सकूं इसके बाद इन्होंने अंतिम अगले कुछ सूत्रों में बताया था कि गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत आधरम भगवंतम शिष्य है प्रक्ष परमार्थम जन्म मृत्यु के चक्र से जो बुरी तरह से विभ्रांत है ऐसे शिष्य ने आधार भगवान के पास जाकर पूछा है प्रभु मुझे इस गहन से बाहर आने का कोई रास्ता बताओ मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से विभ्रांत दुखी परेशान हूं क्योंकि परेशानियों की कोई सीमा नहीं है जैसे अपन ने बात करी थी कि दुख बाई डिफाल्ट है संसार में बाई डिफाल्ट दुख है सुखी होने को कारण चाहिए आज मौसम अच्छा है तो मैं खुश हूं पर बाकी तो समय दुखी रहता आज खाना अच्छा बन गया तो मैं खुश हूं बाकी समय दुखी रहता हूं आज घर में मेरा प्रिय मेहमान आ गया तो मैं खुश हूं बाकी समय फिर दुखी हूं इसलिए दुख होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए और संसार का मूल दुख क्या है कि हम घर के बाहर हमारी अपनी चेतना घर के बाहर है और हम उस गहन के अंदर अपनी पहचान भूल चुके हैं और उस पहचान को वापस लाने का जो कश्मीर शिव दर्शन शास्त्र उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा है पुनरिस्मरण हम भूल गए हैं अपनी पहचान उसको पुनरिस्मरण करने के लिए एक शास्त्र है जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञा और हमारे हिंदी में वो उपलब्ध है उसका नाम है प्रत्यभिज्ञा हृदय यानी उसका मूल साख जिसमें हम आगे पढ़ेंगे जब भी उसका अवसर आएगा तो आधार भगवान उसको फिर कहते हैं आधार भगवान है, उसको शेष बुद्धि बोलते हैं कि आधार कारिका भीतम आधारम भगवंतम शिष्य प्रच्छ परमार्थम परमार्थ पूछते हैं तो आधार कारिका भी हेतम गुरु रविवाजते तत्सारम कथित्य अभिनव शिवशासन दृष्टि योगे ना उस बाति को जो आधार भगवान ने कही थी उसी को अब अभिनव आचार्य आपको शिव शासन के दृष्टिकोण से कहेंगे यानी इसमें उन्होंने अपने प्रबंध चातुष्ट का वर्णन कर दिया कि यह क्या है किसके लिए है इसका अधिकारी कौन है इसके विषय वस्तु क्या है इसका संबंध किस चीज से है और यह क्यों लिखी गई प्रयोजन क्या था ये चार बातें होती है किसी भी शास्त्र को लिखने के पहले चार बातें निर्णय करना जरूरी होता है कि पहली बात तो ये उसके लिए लिखी गई है इसका अधिकारी वो है जिसके हृदय में जीवन से लेकर मरण तक के दुखों से निजात पाने की इच्छा जन्म ले चुकी जिसके मन में अगर ये इच्छा पैदा हो गई है कि मुझे जन्म से मरण तक दुखी दुख होते हैं तो मुझे इससे निजात चाहिए अब मैं और ज्यादा इसको नहीं भुगतूंगा मुझे फिर से गर्भ में नहीं आना तो जिसके हृदय में यह भावना जाग चुकी है ये उसके लिए अधिकारी वही है इस शास्त्र को पढ़ने का जिसके हृदय में भावना जाग गई है, अगर नहीं जागी तो वो उसके इधर से सुनाएगा इधर से निकल जाएगा इसलिए जिसके हृदय में यह भावना जाग गई है कि मैं गर्भ से मृत्यु तक के होने वाले समस्त दुखों से विभ्रांत हूं और ये मुझे बार बार मिल रहे हैं बार बार मिल रहे हैं मुझे इस चक्र से बाहर निकलना है तो उसी के लिए यह लिखी गई है अधिकारी वही है इसको पढ़ने का इसके अलावा इसका, इसका संबंध मुक्ति से है इसका विषय वस्तु मुक्ति है और ये क्यों लिखी गई है क्योंकि इसको इसी बात को जो आधार बुद्धि ने कही है उसको शिव शासन की दृष्टि से मैंने काश्मी शिव दर्शन की दृष्टि से इसको हमारे परम गुरुदेव अभिनव गुप्त पादाचार्य ने इसे पुनः कहा निज शक्ति वैभव भराद अंड चतुष्टम इदम विभागे न शक्ति प्रकृति पृथ्वी चति प्रभावितम प्रभुणा अपनी निज शक्ति से इस ब्रह्मांड का निर्माण करते समय अपनी शक्ति से निर्माण करने का मतलब होता है अपने आप से निर्माण करना क्योंकि शक्ति और शिव में अभेद है तो निज शक्ति वैभव भराद अंड विभागेन शक्तिर्या प्रकृति पृथ्वी चति प्रभुणा उन्होंने चार अंडों के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण किया पहला अंडा था शक्ति जिसके अंदर शुद्ध अद्वा का जन्म हुआ शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या ये बत्तीस तत्व तो जब हम पढ़ेंगे तो धीमे धीमे इसकी स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी हालांकि अपन पढ़ चुके हैं कई बार लेकिन उसके बावजूद सब लोगों ने उसमें सहभागिता नहीं कर पाए थे इसलिए पुनः उसको जब भी समय आकर पढ़ेंगे तो पहला अंडा था शक्ति का दूसरा था प्रकृति का तीसरा था दूसरा था माया का तीसरा था प्रकृति का और चौथा माया था पृथ्वी का इसके द्वारा क्रमशः 36 तत्वों ने अपने आप को इस संसार के रूप में प्रकट किया पहले अंडे से शुद्ध अदवा निकला जब तक कि द्वैत ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था एक कण कण जानता था कि मैं शिव हूं शिव शक्ति से सदाशिव के स्तर पर सदाशिव से ईश्वर के और ईश्वर से शुद्ध विद्या के स्तर तक नीचे उतरता गया शिव यह शिव का अवतरण था जब योगी योग करता है और केंद्र की ओर जाना चाहता है वो आरोहण करता है शिव ने अवरोहण किया था इस संसार में कहां तक सबसे निचला स्तर है पृथ्वी छत्तीसवां तत्व का नाम है पृथ्वी और सर्वोच्च है शिव और वही है केंद्र वही है परम जिसको हम पहुंचना चाहते हैं इसके बाद तत्रांतर विश्वमिदम विचित्र तनुकरण भुवन संतानम भोक्ता च तत्र दे शिव एवं गृहित पशु भाव अब यह पे जो संसार दिखाई दे रहा है विचित्र आकार प्रकार विचित्र इंद्रिया और विचित्र प्रकार के अंतरिक्ष घट का अंतरिक्ष कमरे का अंतरिक्ष जेल का अंतरिक्ष मंदिर का अंतरिक्ष तो ये भिन्न भिन्न हमको अंतरिक्ष दिखाई दे रहे हैं यह और भिन्न प्रकार के जीव जंतु और उनकी भिन्न भिन्न इंद्रिया कुत्ता सूंग लेता है क्या हुआ था कल एक दिन पुरानी भी गंध उसको सुनाई दे देगाई दे जाती है और गिद्ध देख लेता है मांस को कहां से कई योजनों दूर से देख लेता है कि वहां पर मांस पड़ा है और वो उसको ढूंढते हुए आ जाता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियां भिन्न भिन्न प्रकार के अंतरिक्ष तो विचित्र तनुकरण भुवन इन सब विचित्रताओं के बीच में भोक्ता चतत्र देही वहां पर देही ही भोक्ता है जिसने देह धारण कर रखा है वही इस विचित्रता का भोगने वाला है लेकिन वो है कौन? उसका वास्तविक परिचय क्या है जो इस संसार को भोग रहा है उसका वास्तविक परिचय शिव एवं ग्रहित पशु भाव वही शिव जिसने पशुभाव ग्रहण करना स्वीकार कर लिया वही इस संसार का भोगता है शरीर लेकर वो देही बन जाता है क्यों कि उसने अपने आप को सीमित करना स्वीकार कर लिया है और स्वयं को अपने आप को माया के आधीन कर दिया और उसके बाद में वो इसको स्वीकार कर लेता है तो भोक्ता चतुर्थ देही शिव एवं ग्रहित पशु भाव अब उसका के नाना विधवर्णा नाम रूपम धत्ते यथाम स्फटिका जिस तरह से हाँ, स्फटिक मणि जहां रखो जिस वातावरण में रखो वहां का वो रंग ग्रहण कर लेती यहां रखोगे तो सफेद उजाले में सफेद दिखाई देगी तो पीला उजाला होगा पीली दिखाई देगी नीले उजाले में नीले दिखाई देगी अंधेरे में गायब हो जाएगी धूप में एकदम चांदी की तरह चमकेगी तो लेकिन इस सबके बहुत स्फटिक मणि अमल रहती है उसमें कोई फर्क नहीं वास्तव में स्फटिक मणि में रंग वो दिखाई देगा जो वातावरण का है लेकिन उसमें कोई फरक नहीं पड़ता इसी तरह ये भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करने के बाद भी शिव में कोई फर्क नहीं पड़ता वो सभी किरणों में सभी गुहाओं में समाया हुआ है लेकिन वो केंद्र में स्थित है उसमें अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने बादल छा जाएं, सूर्य न दिखाई दे पर इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता बिजली का करंट बह रहा है उससे चाहे आग लग जाए चाहे पंखा चले करंट को कोई फर्क नहीं इसलिए वो इन सब से परे हैं नाना विध वर्णा रूपम धत्ते यथा अमलह है जिस तरह स्फटिक बनी अमल बनी रहती हैं सुर मानुष पाद रूपत्व तद्वद ईशोपी उसी तरह ईश्वर भी इतने भिन्न भिन्न पादप का रूप लिया पशु का रूप लिया जीव का रूप लिया और जड़ पदार्थों का रूप लिया इन सब के बाद भी वह अमल बना रहता है गच्छित गच्छत जल यु हिमकर बिंबम स्थित स्थिति में आती तनुकर्ण भुवन वर्गे यथा आत्मा महात्मा महेशान ग्छत गच्छत जल यु जब हम अगर चलते हैं एक तालाब के किनारे तो चंद्रमा का बिंबे हमारे साथ चलता है गच्छत गच्छत जल यु हिमकर बिंबम चंद्रमा का बिंब जिस तरह जल पात्र या जल के जलाशय में चलता हुआ सा प्रतीत होता है जब हम चलते हैं तो हमारे साथ जलाशय में चंद्रमा का प्रतिबिंब भी चलता है स्थिति स्थित में आती और जब हम खड़े हो जाते हैं तो वो भी खड़ा हो जाता है जब हम चलते हैं तो वो बिंब चलता है जब हम खड़े हो जाते हैं तो बिंब भी खड़ा हो जाता है तो तनु कर्ण वर्गे तथा अयमात्मा महेशान इसी तरह इस संसार में भिन्न भिन्न भिन शरीर धारकों के बीच में भी कभी वो मरता सा प्रतीत होता है कभी जीता सा प्रतीत होता है कभी दुखी सा प्रतीत होता है कभी सुखी सा प्रतीत होता है लेकिन इन सबके बीच में वो महेश अमल बना रहता है राहुल यथा शशि बिम्बस्थ प्रकाशते तद्वद राहुल यथा शशि बिंबस्थ प्रकाशते तद्वद सर्वगतों अप्यय आत्मा विषय आशरणेन धीमकुरे राहुर दृश्यपी राहुल यहां पर उसके संधि विच्छेद करें ऐसा आएगा राहुर अदृश्यपी राहु अदृश्य होता है हमको अगर ढूंढने जाएंगे अंतरिक्ष में कि राहु कहां है तो नहीं दिखाई देगा सब ग्रह दिखाई देंगे आप सूर्य दिखाई देगा चंद्र दिखाई देगा शनि दिखाई देगा मंगल दिखाई देगा शुक्र दिखाई देगा लेकिन अगर हम कहें कि राहू दिखाई नहीं देगा राहुल अदृश्य अपि यथा शशि बिंबस्त प्रकाशते थे लेकिन जब वो चंद्रमा के बिंब के सामने आ जाता है तो फिर तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है क्योंकि ग्रहण लग जाता है तो यही तरीका है कि आप हमको कहेंगे कि ये आत्मा हमको क्यों नहीं दिखाई देती तो ये भी उसी राहु की तरह छिपी रहती है जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन देखने वाले को है, यानी उसकी बुद्धि के दर्पण में दिखाई दे जाती है उसकी बुद्धि के दर्पण में दिखाई दे जाती है विषय का आश्रय लेकर अगर दिखाई देना है तो उन विषयों का आश्रय लेकर जो हमारी बुद्धि है उसके अंदर एक अंतकरण है मन बुद्धि अहंकार का एक समूह है जिसके अंदर हम उस आत्मा का प्रतिबिंब देख सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि इन तीनों को अस्तित्व देने वाले भा अस्तित्व देने वाला भी वही आत्मा है आदर्शे मल रही तद्वद वदनम विभाति तद्वद आयाम आदर्शे मल रही यानी साफ दर्पण में जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ कर दिया गया है ऐसे दर्पण में यदवद वदनम विभाति जैसा हमको शरीर दिखाई देता है तद्वद आयम उसी तरह से यह आत्मा भी उस मन में उस अंतकरण में दिखाई देती है जिस पर शक्तिपात हो चुका है जिस पर शिव ने अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है शिव शक्तिपात विमले धीतत्वे भांति भाव रूप शक्तिपात से विमल हुए अंतकरण में यह आत्मा स्पष्ट समझ में आती है स्पष्ट दिखाई देती है और जहां संसार का मल लगा है या अज्ञान रूपी मल है वहां पर इस आत्मा की बात करने से भी आदमी उल्टी दिशा में चलने लगता है अब यहां पर एक बात आती है कि यह शक्तिपात क्या है इसका स्वरूप क्या है शक्तिपात का स्वरूप क्या है क्या ऊपर वाला अन्याय करता है क्या वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करके अपने इंटरनल सर्कल में बुलाता है कि चलो आओ तुम पर शक्तिपात करता हूं बाकी चलो बाहर भार क्या इसका कोई रहस्य है कि हम शक्तिपात से वंचित हैं और कुछ लोगों पर शक्तिपात हो चुका यह प्रश्न कई लोगों के हृदय में आता है कि मुझ पर तो कोई कृपा नहीं है और उस पर बहुत कृपा है सत्य यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है शक्तिपात का स्वरूप क्या है अगर हम इसको थोड़ा सा भी चिंतन करें कि शक्तिपात का स्वरूप क्या है तो शक्तिपात का स्वरूप है स्वरूप है आत्मप्रेरणा आत्मप्रेरणा काश्मी शिव दर्शन यही कहता है कि शिव शक्तिपात का स्वरूप है आत्म प्रेरणा। आप अपने आप को प्रेरित करें उस दिशा में आत्मबल लगाकर तो आत्म प्रेरणा के द्वारा आपको आपका धीमुकुर अंतकरण का दर्पण उज्जवल हो जिसमें आपको आत्मा स्पष्ट दिखाई दे इसके लिए बाहर से कहीं कुछ नहीं होने वाला यह आपके अंत प्रेरणा आप जैसे एक बात स्वयं देखो सोचो उसको गहराई से आप यहां पर आश्रम में आके बैठे हो, आज हजारों लोग हैं लेकिन उसे आप छह जने से आठ जने पर यहां आके बैठे तो यह क्या है आपकी आप प्रेरणा है कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाया गिरफ्तार करके आपको यहां बैठो अच्छा आप नहीं आओगे तो कोई लाभ ही नहीं सकता आप ये बात आपको सुनने में रुचि पैदा हुई यह कहां से यह आपकी अपनी आ, आत्म प्रेरणा है और बिना आत्म प्रेरणा के कोई भी इसके लिए प्रेरित नहीं होता अब इस प्र, आत्म प्रेरणा का प्रयोजन कारण हो सकता है कि आपके हृदय में यह भावना उठे कि मुझे इस संसार के दुखों से सामना करने की शक्ति चाहिए और पुनः इन दुखों में प्रविष्ट होना नहीं चाहता मैं तो उस यही प्रेरणा का स्वरूप है और यही शिव शक्तिपात विमल तत्व है तो शिव शक्तिपात विमले धी तत्वे भाति भाव रूप अब यह शिव शक्तिपात तीव्र हो सकता है मध्यम हो सकता है और अति मध्यम हो सकता है। तीन स्वरूप बोलते हैं इसका इसमें कि तीन तरह का होता है एक तो अति तीव्र एक हृदय में भावना आ जाती है और इतनी तीव्रता से शक्तिपात होता है कि आदमी एक दिन में उसका स्वरूप बदल जाता है या मध्यम हो सकता है या धीमा हो सकता है लेकिन यह सब अपने आप पर निर्भर करता आत्मबल पर निर्भर इस आत्मबल का प्रयोग आप कैसे करते हैं? आत्मबल के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं परमहंस योगानंद की किताब का उदाहरण भी पढ़ा है अपन ने वो टाइगर बाबा वाला जिसके अंदर उन्होंने एक टाइगर को सिर्फ आत्म बल से हरा दिया था भूखे टाइगर से उन्होंने उसके पिंजरे में घुस के लड़ाई करी और सिर्फ उस आत्म बल आत्मबल शरीर बल जब वो हम सबको बोलते थे कि शरीर बल से आत्म बल बड़ा है लेकिन सब लोग स्वीकार नहीं करते शरीर बल से आत्म बल कैसे बड़ा है उन्होंने इसी बात को अपने शिष्यों को दिखाने के लिए कि शरीर बल से बल बड़ा है उन्होंने जीवन में दंड बैठक नहीं लगाई किसी तरह के बॉडी बिल्डिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं किया था और वह अत्यंत सीमित खाने वाले और एक क्रश का साधु थे उन्हें बताया बल से हम कुछ भी कर सकते उदाहरण बताए कि एक शेर भूखे पिंजरे भूखा शेर उस पिंजरे में और उसके अंदर चले गए शेर ने देखते हमला किया और उन्होंने अपने आत्मबल से उस शेर की जान ले ली पूरी तरह से करीब करीब स्वस्त हो गया और आखिर में कोने पे दुबक के छिप गया सिर्फ उस समय उनका कहना था कि मुझे अपना कंसंट्रेशन जो एकाग्र चित्तता वो भंग नहीं होनी थी बस मेरी अगर एकाग्र चित्तता स्थिर है तो मैं कोई असंभव से असंभव काम भी कर सकता और जहां मेरी एकाग्रता भंग अगर हो गई तो फिर मैं वहां लड़ाई हट हाँ जाऊ तो यही एक स्वरूप है शिव शक्तिपात का। अब इसके आगे पुनः उन्होंने आधार का आधार देवता ने अपने शिष्य को स्वरूप बताया कि तुम जिस शिव को समझना चाहते हो उसके स्वरूप को तो समझो जो तुम्हारे बुद्धि में चमकेगा तो तुम उसको पहचान लोगे उसका स्वरूप है भारूपम भा का मतलब होता है प्रकाश भारूपम जो प्रकाश स्वरूप है अब यहां पर अपन थोड़ा सा समझ लें कि प्रकाश दो तरह के होते हैं एक लौकिक प्रकाश जो दूसरों को प्रकाशित करता है और यह क्या है अलौकिक प्रकाश जो समस्त को अस्तित्व में लाता है यह लौकिक प्रकाश उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है अभी बिजली चली जाएगी तो अनुपस्थित हो जाएगा लेकिन इसकी अनुपस्थिति संभव नहीं इसका अभाव होता ही नहीं क्योंकि अस्तित्व के रूप में सदा उपलब्ध होता है प्रकाश का वास्तविक मतलब उजाला नहीं है प्रकाश का वास्तविक मतलब है अस्तित्व जैसे हम पढ़ते हैं ये किताब प्रकाशित हो गई यानी ये किताब अस्तित्व में आ गई यानी वो उसने अपना अस्तित्व ग्रहण कर लिया यानी ये ये तो किताब थी ही अब उसने अपना भौतिक आकार ग्रहण कर लिया वो तो किताब थी ही इस संसार के जन्म के समय ही वो किताब तो बन चुकी थी उसने ये भौतिक आहार अब ग्रहण किया कहां थी यह किताब उस परावाणी में लिखी हुई थी उसके बाद किसी शरीर के अंतकरण में वो पश्चंती मध्यमा होती हुई वेखरी वाणी में व्यक्त हो गई इसलिए वो किताब तो सदा ही अस्तित्व में थी अब प्रकाशित हो गई सचमुच में प्रकाश का रूप है ईश्वर या शिव जो अस्तित्व प्रदान करता है या अस्तित्व देता है किसी भी चीज को उसकी भिन्नता का अस्तित्व देने वाला प्रकाश या अस्तित्व वही है इसलिए भार भारूपम वो प्रकाश रूप है परिपूर्णम जैसे कि हम जानते हैं वो परिपूर्ण है उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि और बढ़ा दो आधे भरे हो गिलास में और पानी डालोगे तब वो पौना भरा हो जाएगा और डालोगे तो पूरा भर जाएगा हमारी अलमारी आधी भरी है रुपयों से उसको और पूरी भरने का जिंदगी भर हम प्रयास करते रहते हैं लेकिन वो परिपूर्ण है उसको और ज्यादा भरना संभव नहीं है क्योंकि जिससे भरोगे वो वही तो है आप समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल के फिर समुद्र को चढ़ा दो बोले समुद्र को बड़ा कर दिया तो कैसे कर दिया तुमने समुद्र कैसे बड़ा करा उसी में से निकाल के उसी में डाल दिया तो समुद्र बड़ा हो गया क्या तो उसी अस्तित्व में से ली हुई चीज आप उसी अस्तित्व में डालोगे तो वो बड़ी कैसे हो जाएगी वो तो अपने आप में परिपूर्ण है ईश्वर परिपूर्ण है इसके लिए हमको ये बात समझना जरूरी है कि जो कुछ है वो ईश्वर ही है तभी तो हम उसमें उसी को अर्पण कैसे कर सकते इसलिए जब हम अर्पण करते भी हैं तो इसी भावना के साथ की तेरा ही है तुझी को अर्पण पर आखिरी में आप जब पूजा पाठ करते हो समाप्त उस समय एक विशिष्ट बात दादा बोलते हैं रामन <laughs> क्या तो बोलते हो तो तो तो नहीं वो अपन जब कोई भी पूजा भी करते हैं तो, तो पूजा तो के समापन के तो समय हाँ वो तो जो संकल्प वो उसी तरह बोलते हैं कुछ की तेरे लिए था तुझे को अर्पित है इसका फल मैं तेरे को अर्पित करता हूँ हाँ, कुछ है वो कभी ने, कहीं ना कहीं तो मेरे मेरे तो था। था। हाँ इस प्रकार के कुछ बोलते हैं जैसे ये उसका भाव यही है कि जो कुछ भी इसमें मेरे को जो फल है वो वापस तेरे को समर्पित करता हूं क्योंकि उसके पीछे भावना यही है कि तुलसे लिया, लिया है तेरे लिए है मतलब तुलता अलग कुछ है ही नहीं अद्वैत की ही बात है वो कि बाहर उपम परिपूर्ण में स्वात्मनी विश्रांति तो महानंदम वो महानंद में है क्योंकि वो घर में ही है हम दुखी हैं क्योंकि घर के बाहर हैं। वो केंद्र में है इसलिए उसके शान है हम केंद्र से दूर इसलिए हम परेशान हैं। शान से परे हैं हम केंद्र में है वो शानदार है केंद्र से दूर है तो परेशान है शान हमारी कब है जब हम वापस केंद्र में पहुंच जाए अपने घर पे पहुंच जाएं। इसलिए वहां पर ही अति आनंद है केंद्र में अति आनंद है चक्र घूमता है बहुत तेजी से इसलिए दुख है केंद्र नहीं घूमता इसलिए वो आनंद में है तो बाहर उपम परिपूर्णम स्वात्म विश्रांतितो विश्रांति तो महानंदम अपने आप में विश्रांत है इसलिए महा आनंद में है क्योंकि उसके आनंद को छीनने वाली शक्ति बाहर से कहीं आई नहीं सकती कि समस्त शक्तियों का स्वामी वो स्वयं है इसलिए केंद्र में होने वाला केंद्र में होने वाला समस्त जितनी भी रेखाएं केंद्र से निकलती हैं उन सबका स्वामी हो जाता है केंद्र में इसलिए उसको बोलते हैं चक्रेश्वर और वो केंद्र से जैसे ही दूर जाता है वो सिर्फ एक किरण का स्वामी रह जाता है वो बाकी सारी किरणें उससे छूट जाती हम भी ऐसे ही हैं, हमारा अधिकार अपने आप तक सीमित है और वो भी बहुत सीमित अधिकार है अपने आप पर भी चाहकर भी हम अपने आप को बूढ़ा होने से बीमार दुखी होने से नहीं रोक सकते इसलिए हम एक किरण के स्वामी हैं और वो समस्त किरणों का स्वामी है इसलिए हमको द्वेत आभाषित होता है इसलिए द्वेत का अस्तित्व तो बना हुआ है दुनिया में महारूपम तो परिपूर्ण स्वात्मनी विश्रांति तो महानंदम वो अपने आप में विश्रांति तो इसलिए महानंद में है और इच्छा सम्वित करने निर्भरतम अनंत शक्ति परिपूर्ण उसकी इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति से वो परिपूर्ण है क्योंकि हम अपनी इन शक्तियों में अपरिपूर्ण है माया के कारण कला विद्या काल नियति ने हमारी इन सब शक्तियों को सीमित कर दिया हम कर सकते हैं पर थोड़ा सा जान सकते हैं पर थोड़ा सा संतृप्त हो सकते हैं बाकी थोड़ी देर के लिए काल पर हमारा अधिकार है मत, मात्र वर्तमान काल पर वो भी सीमित अधिकार है और नियति यानी अंतरिक्ष में भी अधिकार है लेकिन बस इस छोटे से अंतरिक्ष में जो हमारे शरीर रूप से बाहर के अंतरिक्ष पर फिर हम अपना अधिकार खो देते हैं और उस छोटे से अंतरिक्ष पर भी हमारा पूर्ण अधिकार नहीं है थोड़ा सा ही है। इसे का नाम माया है जैसे कला विद्या राग नियति ये पांच कंचकों ने हमारे शिव स्वरूप को जीव स्वरूप में ला दिया और शिव जीव में यही पांच फर्क है कला विद्या राग नियति, ठीक है? तो लेकिन वो उसकी इच्छा ध्यान क्रिया शक्ति से परिपूर्ण है इच्छा संवित करने निर्भरितम अनंत शक्ति परिपूर्ण इसलिए उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है क्योंकि उसकी सीमांकन करने वाली शक्ति ही नहीं है कोई सीमा तो शक्ति उसकी होती है जिसकी शक्ति की सीमांकन करने वाली कोई दूसरी शक्ति हो चूंकि समस्त शक्तियों का स्वामी वही है सारी शक्तियां उसी से उधार ली हुई शक्तियां हैं इसलिए उसकी शक्ति की सीमांकन करने वाली शक्ति कहां से आई है इसलिए वह अनंत आनंद में है और अनंत शक्ति से परिपूर्ण है सर्वविकल्प भीनम आप यह कह ही नहीं सकते कि वह आज दुखी है सुखी है आज यहां पर है आज वहां पर है आज उदित है वह आस्त है वो सो रहा है वह जागरा है या वो मेरा है वो पराया है आज मुझ पर प्रसन्न है आज वो मुझसे दुखी है इन सब विकल्पों से वो परे है वो न आप पर कभी प्रसन्न है न कभी आपसे दुखी है तो सर्व विकल्प विहीनम शुद्धम शांतम लयोदय विहीनम वो न तो कभी लय होता है ना कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है ना कभी उसका उदय होता है न कभी वो प्रसन्न होता है ना कभी वो नाराज होता है ना कभी वो आपका हो होके कभी पराया होता है क्योंकि ये जितने भी द्वैत्वादी शब्द हैं अच्छा बुरा दूर पास मेरा पराया प्रसन्न नाराज ये सब शब्द उस केंद्र के बाहर के जो परेशान है शानदार के लिए कोई शब्द नहीं क्योंकि वह अनंत आनंद से परिपूर्ण है वह आपसे क्यों नाराज होगा तो सर्व विकल्प विहीनम शुद्धम शांतम लयोदय विहीनम यह परतत्वम तत्व विभाति शट त्रिंशदात्म जगत और उसी के अंदर समाया हुआ यह छत्तीस तत्वों का जगत है जो छत्तीस तत्व हैं उन छत्तीस तत्वों का अपन कई बार पढ़ चुके हैं उन छत्तीस तत्वों से बना हुआ यह जगत उसी के अंतर्गत है उसी के अंदर है उसके बाहर कुछ भी नहीं है उसके बाहर कुछ हो भी नहीं सकता इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है जिसके हम एक हिस्से हैं और हम इसके मात्र दर्शक बन के नहीं रह सकते और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं ये क्वांटम फिजिक्स बोलता है जिसे अपन कई बार बात कर चुके हैं विज्ञान की कि विज्ञान और आध्यात्म में यहां पर आकर दोनों एक जगह पर खड़े हो गए जिन न्यूटन ने कहा था कि मेरे को आप सारी गणना ला दो मैं बता दूं ब्रह्मांड का भविष्य मेरे को बता दो फोर्सेस कि पहले क्षण क्या क्या फोर्सेस थे और किस किस तरह लगे थे तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बता दूं वैज्ञानिक कोई अपोज नहीं कर सकते थे उसके बात को जिस समय न्यूटन ने सोलहवीं सत्रहवीं सदी के बीच यह बात कही तो वह बात अटल सत्य की तरफ प्रतीत होती थी क्योंकि उसका विरोध करो तो प्रमाण ला कि मेरे पास कैलकुलेशन की कितना भी समय लगे मेरे को कैलकुलेट करने पर थ्योरिटिकली मैं बता सकता हूं ब्रह्मांड का भविष्य आप मेरे को सारे फोर्सेस ला क्योंकि वो कैलकुलेट करने से हर चीज को भौतिकवादी दृष्टिकोण से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते क्वांटम फिजिक्स आया पिछली सदी में जिसने नजेरिया बदल दिया सिद्ध कर दिया कि न्यूटन गलत था आप दर्शक की तरह ऐसे हिसाब किताब नहीं लगा सकते वो अपने आप को झोंकना पड़ेगा उसमें आपकी चेतना को उसमें डालना पड़ेगा मजेदार बात यह सिद्ध हुई क्वांटम फिजिक्स से कि जो घटनाएं घटित है, होती हैं उसके परिणाम देखने वाले पर निर्भर करते हैं वही परिणाम अगर आप देखने वाला नहीं देखेगा तो क्या होगा इसके बारे में आप अनसर्टन है नहीं कह अगर वो देखेगा तो श्रोडिंजर नाम का एक गणितज्ञ था जिसने सिद्ध किया कि परिणाम लगातार डेवलप होता जाता और जिस क्षण तुम उसको ऑब्जर्व करते उस समय वो परिणाम वहीं रुक जाता है। परिणाम लगत डेवलप होता चला जाता एक घटना लगत अपना स्वरूप बदलते चली जाती और जैसे ही आपने उसको ऑब्जर्व किया वो वहीं रुक जाता फिजिक्स में एक भौतिक शास्त्र में एक नियम आया जिसका नाम था ला अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का नियम उस समय के जो ऑर्थोडॉक्स भौतिक शास्त्री थे जो परंपरावादी भौतिक शास्त्र के गले नीचे नहीं उतरते, अरे बोले कि भौतिक शास्त्र में कोई अनसर्टन होता है उनके भावना थी कि हव, सब कुछ सर्टन है जो होना है वो तय है तो उसको मजाक में भौतिक शास्त्री दूसरे जो समझाते थे उनको फिर इस तरीके से समझाते हैं कि तय कैसे है एक ही व्यक्ति को थप्पड़ मारो आज वो तुमको उठा उठाकर थप्पड़ मार देगा दूसरे दिन वो नाराज नहीं होगा उसके मूड पर डिपेंड करता है मूड को कंट्रोल कौन कर रहा है एक चेतना ही तो है ना उस चेतना के अस्तित्व के बगैर आप हर चीज को कैसे सर्टन मान लेते कि एक एक्शन का परिणाम तय शुदा है कैसे और उसको भौतिक शास्त्र ने न केवल गणित से प्रयोगों से भी सिद्ध कर दिया कि लाफ अनसर्टनी इज ए रियल प्रिंसिपल इन फिजिक्स भौतिक शास्त्र में तय परिणाम देखने वाले पर निर्भर करता है और देखने वाले की चेतना पर का महत्व है यहां पर इसलिए चेतना को भौतिक शास्त्र से सबसे पहले सिद्ध किया क्वांटम फिजिक्स तो हम उसके ऐसे हिस्से हैं जो इस ब्रह्मांड को दर्शक की तरह देख ही नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मांड हम स्वयं हैं संसार में आप अंदाज करो चलो छोटी सी बात की क्रिकेट का खिलाड़ी कमेंट्री कैसे करेगा खुद खेलते हुए खुद खेल रहा है तो कैसे कमेंटरी कमिंटर? कमेंट्री तो कोई दूर बैठ के कर सकता है ना अलग खड़े होकर तो इस संसार में इसे अलग खड़े होकर देखना संभव ही नहीं है इस ब्रह्मांड को अलग खड़े होकर देख ही नहीं सकते क्योंकि हम उसके हिस्से हैं अपने कई बार उदाहरण दिया कि संसार कैसा है ऐसा देखना चाहो और अलग खड़े होता तो खड़े कहां हो गये? और तुम खुद अलग होते ही वो ब्रह्मांड वो नहीं रहेगा जो है इसलिए तुम अलग हो ही नहीं सकते एक कार का पहिया देखना चाहे कि कार कैसे चलती है वो जैसी अलग होगा देखने के लिए वैसे कार उलट जाएगी उसको हमेशा उल्टी भी कार दिखाई देगी उसको चलती हुई कार दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसके बिगड़ वो चली ही नहीं सकती इसलिए वो उसका ऑब्जर्वर हो ही नहीं सकता तभी अंग्रेजी में कहावत है कि यू के नॉट सी द पिक्चर इफ यू आर इन द फ्रेम अगर आप खुद ही फ्रेम में हो तो पिक्चर को देखोगे कैसे इसका एक और मतलब निकलता है कि जब आप कुछ किसी दुश्चक्र में या किसी षडयंत्र में खुद शामिल हो तो आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती ये सब कुछ इसी बात से निकली हुई बातें हैं। तो यतत्व तस्वीन विभाति शट त्रिंशदात्म जगत इसी के अंतर्गत ये छत्तीस तत्वों का विश्व है जो एक यूनिट की तरह है वास्तव में देखा जाए तो ये सूत्र पहले सूत्र की तरह बड़ा महत्वपूर्ण है महा रूपम परिपूर्ण विश्रांति तो महानंदम इच्छा संवित करने निर्भरितम अनंत शक्ति परिपूर्णम सर्व विकल्प विहीनम शुद्धम शांतम लयोदय विहीनम यत तत्व तस्मिन् विभाति षट त्रिशदात्मजगत दर्पण बिंबे यदव नगर ग्रादि चित्रम विभागनि भाति विभागे च परस्परम दर्पणादि दर्पण में आपको नगर ग्राम या भिन्न भिन्न भिन चीजें आपको भिन्नता से दिखाई देती दे। एक दर्पण लो यहीं पर रख दो तो आपको उसके अंदर दिखाई देंगे आप जितने बैठे हैं सब उसमें दिखाई देंगे लेकिन जो बिंब दिखाई दे रहा है क्या दर्पण से अलग कोई चीज है दर्पण से अलग तो कुछ है ही नहीं उसमें लेकिन देखने वाले को न केवल एक एक आदमी अलग अलग दिखाई देगा बल्कि दर्पण भी उससे अलग दिखाई देगा ग्यारह लोग बैठे तो बोले यह ग्यारह लोग बैठे हैं और यह दर्पण है वो बारहों चीज दिखाई देगी उसको देखने वाले को मतलब भिन्नता का हमारा माया जनित मन अंतकरण इस कदर कंडीशन हो चुका है ट्यून्ड हो चुका है कि उसको भिन्नता का ज्ञान इस अभिन्नता के अकाट्य प्रमाण के बावजूद भिन्नता का ज्ञान ही बना रहता है तो दर्पण बिंबे यदवद नगर ग्रामादि चित्र विभागनि, भाति विभागे ने परस्परम दर्पणार्द न केवल वो अपने आप, आपस में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं लेकिन दर्पण से भी भिन्न दिखाई देते हैं जबकि वहां सिवाय दर्पण के कुछ भी नहीं है अगर आप उत्तर दिशा में दर्पण रखो ऐसे है ना और दक्षिण दिशा की वस्तुएं आपको उस दर्पण में दिखाई दें, और अब गर्दन ऊपर में उधर करके देखते हो तो देख क्या रहे आप खाली दर्पण उन चीजों को तो देख ही नहीं रहे लेकिन आप तो वहां बारह चीजों को और साथ में दर्पण को भी अलग रूप में देख रहे हो जबकि आपकी दृष्टि किस चीज पे खाली दर्पण पे तो दर्पणाद यद्वत नगर ग्रादि चित्रम विभागन भाति विभागे परस्परम दर्पण भी च न केवल वो चीजें वरन दर्पण भी हमको अलग से भाषित होता है विमलतम परम भैरव बोधात तद्वत्भाग शून्यम अन्योन्यच चो अभी विभक्त भावती जगते एने इस तरह से ही हमको समस्त भैरव रूप ये जगत है शिव रूप जो जगत है वो भी हमको भिन्न भिन्न दिखाई देता है और फिर भैरव हमको कहीं आसमान में दिखाई देता अलग से कि वो भैरव वहां बैठा है वहां बैठ के कुछ ना कुछ चला रहा है ना जबकि वो ये सब कुछ ही भैरव है उसको चलाने वाला अलग से नहीं बैठा है वो चलाने वाला और चलने वाला एक ही है क्योंकि प्रमे और प्रमाण और प्रमात्र इन तीनों का जो भेद है वो आर्टिफिशियल है क्योंकि उस एक ही बिंदु से सब कुछ निकला है और जैसे ही माया ने अपना साम्राज्य दूसरा अंडा माया का अंडा फूटा वैसी भिन्नता के भेद आ गया माया ने भुला दिया कि मैं मैं हूं और बाकी तुम हो तो इदम का भाव आया जब माया का अंडा फूटा तब हम यह वह सब कहने लगे शिव शक्ति सदाशिवेश्वर शक्ति शिव शक्ति सदाशिव तम ईश्वर विद्यामयीम च तत्वदशा शक्तिनाम पंचनाम विभक्त भावेन भाष शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर सद्विद्या रूप तत्वदशा को पांच शक्तियों को विभक्त करके प्रकाशित करते शिव की पांच शक्तियां हैं उसकी पांच शक्तियां कौन कौन सी है चित आनंद इच्छा ज्ञान और क्रिया जो चित्त शक्ति है जो चेतना की शक्ति है वो है शिव आनंद शक्ति है वह है शक्ति और इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति के क्रमश नाम है सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या शुद्ध विद्या करण है जिसके द्वारा इस संसार का जन्म होता है उसी शुद्ध विद्या से अगला अंडा फूटता है माया का जब वो भिन्नता के गर्त में गिर जाता है और शिव जीव भाव स्वीकार कर लेता इस तरह बाकी के इकतीस तत्व जो अशुद्ध अदवा कहलाते हैं उनका जन्म होता है शुद्ध अदवा में शिव शक्ति सदाशिव शिव शुद्ध विद्या यहां तक माया का कोई अस्तित्व नहीं जैसे ही माया का अंडा फूटता है उसके बाद में इस संसार में बाकी के इकतीस तत्व एक एक करके अपना रूप ग्रहण करते हैं। और वहां पर हम भिन्नता इद, इदनता इन सबका जन्म हो जाता है कि ये मैं हूं ये तुम हो ये मैं हूं ये ये है ये तुम हो ये तुम हो इन सबके बीच में जो भिन्नता है लेकिन समझाने के लिए बताते हैं कि उसी तरह से सब जैसे कि चित्र में सब दिखाई देते हैं दर्पण में दिखाई देते हैं जो दर्पण के अंदर दिखाई देने वाली चीजें दर्पण से अलग तो है ही नहीं लेकिन हम हाँ उन चीजों को भी अलग अलग देखते हैं और उसको दर्पण को भी अलग देखते हैं परम यद दुर्गट दुर्घट संपादनम महेश देवी माया शक्ति है स्वात्मावरणम शिव महेश्वर का जो अशक्त अशक्य निष्पादन रूप स्वातंत्र है वही देवी माया शक्ति है यह शिव की आत्मा का आवरण है यानी वास्तविक पहचान है उसकी शिव की जो ये कर सकता है, जैसे सूर्य की वास्तविक पहचान उस धूप से ही है उन किरणों से ही है उन किरणों के बिगैर सूर्य को तुम कैसे देखोगे और कैसे पहचानोगे अभी नहीं दिख रही तो नहीं पहचानोगे इसलिए जब दिखेगी तो सूर्य की पहचान उसकी किरणों से ही होती है बिना किरणों के सूर्य की पहचान नहीं हो सकती उसी तरह से उसकी जो शिव की शक्ति है जिसके द्वारा इस समस्त ब्रह्मांड को उसने रचना की उनके द्वारा ही शिव की पहचान है और यही उसकी दुर्घट को संपादन करने की शक्ति जो अति कठिन है जो ब्रह्मांड की रचना जो अति अति कठिन है समझने में भी और करने में भी अति, अति कठिन है उसकी जो संपादन शक्ति है वो मात्र उसकी अपनी ही स्वतंत्र शक्ति है तो मेरे ख्याल में आज अपन इसको विश्रांत देते हैं यहाँ पे जो अपन ने तेजी से पढ़ना शुरू करा इसको कि अपन सोच रहे हैं कि तेजी से आपको इसको समाप्त करके अपन फिर से वो शुरू कर तो आगी जो आगी किया वो अब उन्होंने फिर से शुरू करा है